प्रतिनिधि किसान संगठनों के प्रतिनिधि और जैविक खेती के विभिन्न ग्रुपों से आए प्रतिनिधि और सभी जैविक किसान एवं उपभोक्ता जो यहां पर आए हैं तो इस जनसंवाद में सबका सादर सम्मान है और हम उनका स्वागत करते हैं तो मेरा परिचय डॉक्टर राजेंद्र चौधरी ने दे ही दिया है 2005 से मैं जैविक खेती कर रहा हूं और 2017 से पहले मैं पार्ट टाइम किसान था लेकिन शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के पद से मैं 2017 में रिटायर हुआ हूं अप्रैल में उसके बाद मैं पूर्णकालिक किसान हूं और 2005 से 2010 तक आधे खेत में जैविक खेती की और 2010 से पूरे खेत में मैंने जैविक खेती है वो प्रारंभ कर दी थी तो हर प्रकार की खेती मैंने की है सबसे पहले बाजरा और कपास इनकी खेती की जैविक में तो उसमें हमारी जमीन की कितनी कमज़ोर हो चुकी थी उससे अनुमान हमें ने लगाया कि शुरू के साल हमने चार चार पांच-पांच पाँच डाली प्रति एकड़ गोबर की खाद की डाली परंतु फिर भी हमारी फसल वो कमज़ोर रही तो धीरे धीरे उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती गई और रसायनिक अंश है वो कम होता गया तो धीरे धीरे हमारी पैदावार वो बढ़ती रही कि धान की खेती भी की है तो धान में कपास में तो रसायनिक के लगभग बराबर हमने पैदावार ली है हमारे ट्यूबवेल का पानी इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था तो इसलिए धान की फसल में हम ये नहीं कह सकते कि उनके बिल्कुल बराबर लिया है कि पानी का असर पूरा होता कि धान में बहुत बढ़िया पानी चाहिए धान भी हमने बासमती की थी तो बासमती में बहुत बढ़िया पानी की जरूरत होती है तो पानी बढ़िया नहीं था उसकी वजह से थोड़ी कम रही पैदावार सन्दरमा है देसी कपास है उसकी पैदावार हमने बहुत अच्छी ली। गन्ने की फसल ली, तो गन्ने में पैदावार में बिल्कुल भी कमी नहीं आई हमने गन्ना लगाया था तो, तो उसमें ज़्यादा गोबर की खाद ज़्यादा का बिल्कुल भी मैंने गोबर की खाद नहीं डाली थी कि मेरे पास उपलब्ध नहीं थी पशु थोड़े थे तो एक एकड़ में गन्ना लगाया था उसमें पाँच क्विंटल मैंने अरंड की खल का प्रयोग किया था और एक क्विंटल नीम की खली का प्रयोग किया था एक एकड़ में और आठ फुट का गैप देकर के चार चार फिट के ऊपर दो दो लाइनें लगाई थी पहले चार चार फिट के फैसले पर दो लाइन उसके बाद आठ फुट का गैप है उसके बाद फिर चार चार फिट के फैसले पर दो लाइन इस प्रकार से वो गन्ना लगाया था तो उसमें दो कनाल जो गन्ना है वो अड़ोस पड़ोस में जो मजदूर आते थे कपास सुगण वाले आते थे उन्होंने सारा खराब कर दिया कुछ लड़के रेश लगाने के लिए जाते थे वो चूस गए यानी कि फिर भी जितना यानी कि छः कनाल बचा था उसमें लगभग पैंतीस क्विंटल गुड़ है वो निकला था तो पूरे एक एकड़ में अनुमान है कि चार क्विंटल गन्ना उन्नीस नंबर गन्ना था तो चार सौ क्विंटल गन्ना की पैदावार हुई थी इनके लगभग चालीस क्विंटल का हमने उसमें ए, गुड़ है वो बनता है क्यों दो कनाड़ का तो खराब हो गया था गन्ना तो किसी भी प्रकार की उसमें कोई कमी नहीं आई है तो अब धीरे धीरे करके हमने मोटी फसलें हैं वो कम करते गए हम और अब केवल बागवानी पर आ गए हैं जिसमें चार एकड़ में किन्नू लगाया है दो एकड़ में अमरूद और लगभग डेढ़ एकड़ में आंवड़ा है और उसके बीच में कुछ पौधे रेड माल्टा के हैं कुछ नींबू के हैं बाकी दो दो पौधे कई प्रकार के फ्रूट्स उसमें लगाए हैं घर खाने के लिए कि जब जैविक खेती कर रहे हैं तो बच्चों को या परिवार को जैविक फल है वो पूरे साल उपलब्ध होता रहे देखो ये तो रेट है ये किसी का बस का नहीं है किसी भी चीज़ की पैदावार ज़्यादा हो जाती है तो रेट डाउन आ जाते हैं फ्रूट्स में भी और दूसरी फसलों में भी गेहूं का रेट कभी कम नहीं आए बिक्री में कभी कोई समस्या नहीं आई कि लोग हैं मांगते रह जाते थे डिमांड है हमारे पास 500 500 पाँच तक की होती थी परंतु मेरे पास तो सौ मण और डेढ़ सौ के गेहूँ इतने गेहूँ मेरे पास होते थे और वो पहले ही यानी कि हाथी हाथ खेत में से ही उठ जाते थे यानी कि मेरे पास बीज के लिए और घर खाने के लिए मुश्किल से बचते थे अच्छा रही बात फ्रूट्स की अच्छा गुड़ में भी कोई दिक्कत नहीं आई काफ़ी यहीं रोहत तक में भी खिखा था बाकी गांव में भी खिंचा था उसमें भी कोई समस्या नहीं है फिर दो साल मैंने गन्ने की फसल ली उसके बाद मैंने बंद कर दिया क्योंकि उसमें समस्या थी आस कोई नज़दीक कोल्लो नहीं था और दूसरी समस्या थी कि खेत उसकी गन्दे की रखवाली नहीं हो सकती थी तो बंद कर दिया था अब दोबारा शुरू करेंगे क्योंकि अब खेत की बाउंड्री बना दी है जाड़ लगा दिया है तारबंदी कर दी है अब कोई समस्या नहीं क्योंकि बाग में बिना तारबंदी के और बिना जाड़ के फ्रूट है वो सुरक्षित नहीं रह सकता तो उसमें नील गाय की भी समस्या आती है और आस पास पड़ोस या दूसरे है व्यक्तिगत समस्या भी उसमें आती है तो तीन किले तीन एकड़ किन्नु में फ्रूट है वो शुरू हो चुका है दो साल से उसकी डिमांड इतनी होती है कि गांव में बेचने के लिए जाते हैं तो चौथा दिन गांव में जाते थे तीसरे दिन लोग इंतज़ार करने लग जाते हैं अभी वो ट्राली कि वो ट्रॉली कब आएगी जबकि पिछले साल मार्केट का जो रेट था वो पंद्रह और बीस रुपये के किलो के बीच था हमने पैंतीस रुपये किलो किन्नु बेचा था और लोग है इंतज़ार करते थे जो फेरी वाले आते थे उनसे नहीं खरीदते थे हमारी ट्राली का इंतजार करते थे कि किन्नू कब आए क्योंकि उसका टेस्ट भी खाने में यानी कि मिठास उसमें बहुत ज़्यादा और जूस की मात्रा उसमें जो रासायनिक वाला किन्नू से दुगनी मात्रा कम से कम यानी कि एक किलो किन्नू में 600 ग्राम से ऊपर है वो जूस निकलता है तमरूद की जो फसल वो पिछले साल उसका फ्रूट लिया था पिछले साल उसका टेस्ट बहुत बढ़िया था कीड़ा भी नहीं था परंतु इस साल मौसम भी अनुकूल नहीं रहा तो मौसम अनुकूल न रहने की वजह से उसमें मिठास भी बहुत कम आया और कीड़ा भी सबसे ज़्यादा है तो रासायनिक में भी यही समस्या है जितना कीड़ा रसायनिक में है उतना ही हमारे में भी है हमारे में बल्कि कम है रासायनिक से देखो ये तो प्राकृतिक जो आपदा है वो किसी के बस की नहीं है परंतु कुल मिलाकर के अब तक का हमारा जो अनुभव रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है गेहूं की पैदावार है वो 28 मण और 35 मण के बीच में मेरी रहती है सी 306 भी और बंसी भी हम यही गेहूं बोते हैं बंसी और सी 306 सौ छः बाकी वो दूसरी है नवरत्न बारा भी कह देते हैं सोना मोती भी कह देते हैं उसके कई नाम है वो जवार जैसा दाना है वो पिछले साल थोड़ी सी घर खाने के लिए बिजाई की थी उसकी पैदावार का तो आगे आकलन निकालेंगे कैसी होगी बाकी हर दृष्टि से अच्छा दूसरा ये तो एक आर्थिक जो सीधा डायरेक्ट फायदा है ये बताया आपको दूसरा जो फ़ायदा है कि परिवार में जो बीमारी है वो बहुत ही कम आती है अब जब बुखार का सीजन आता है या अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी का अटैक आता है देखते हैं कि पूरा पूरा परिवार हॉस्पिटलों में एडमिट रहता है परंतु भगवान की दया से मान लिया बुखार भी आ गया जुखाम खांसी हो गया तो हम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते तो आयुर्वेदिक तरीकों से घर पर ही उसका इलाज करते हैं और वो बिल्कुल सक्सेस है अच्छा पशु है तो पहले दो ही चीज़ों की बचत मानी जाती थी भी खेती से तो सिर्फ़ अपना परिवार का खर्चा चलता था भी ब्याह शादी करनी है मकान बनाना है तो दो चीज़ों की बचत वो सुरक्षित रखते थे एक तो कोई पशु बिक जाता है साल में एक दो पशु बिक गया या कोई बड़ा पुराना वृक्ष है शीशम है किकर है या अलग अलग एरिया के हिसाब से या वो बिक जाता था तो उसकी जो पैदावार वो वो पैसे सुरक्षित रख लेते थे भाई ये शादी में काम आएँगे या मकान में काम आएँगे तो जो पशुधन है वो केवल जैविक खेती से ही सुरक्षित है अन्यथा जो पशुधन है वो घाटे का सौदा हो गया है कि उसमें ठंड में बीमारी आ गई फूल दिखाना या आ, बीच में ही यानी कि दो महीने पहले या तीन महीने पहले वो ब्याह जाती है पशु तो इस प्रकार की जो समस्या है वो आती है तो इसलिए ये पशुओं का और घर में जो खर्चा बचता है ना ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है जो कि आम किसान है वो नहीं सोचता परंतु ये सोचने की बात है सबसे पहले ज्यादा समय ना लेता हुआ जय हिंद इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हो एक मिनट उदय भान जी उदय भान जी इनसे कोई सवाल पूछना हो तुरंत तो हाँ जी बोलिए भाई एक वॉलेंटियर माइक लेके जाइए हेलो मेरा सवाल है जी इन्होंने दसा सा पैंती मन का औस्त झाड़ना पै रहा है भी इनका फसली चक्कर की है फसल चक्कर क्या है हाँ जी देखिए फसल चक्कर जो अपनाया जाना चाहिए था वो फसल चक्कर में नहीं अपना सका यदि फसल चक्कर और अपनाया जाता ना तो पैदावार है गेहूं की 35 मन और 45 मण के बीच में सी तीन सौ छः की और बंसी की पहुंच सकती थी फसल चक्र मेरा यही रहा है कि पहले नरमा और देसी के पास या धान या जवार उससे पहले उसके बाद गेहूं। उसके बीच में कि देखो तो धान के बीच में तो कोई और दूसरे दलहनी फसल नहीं ली जाती हाँ जवार में मूंग है उसका छिंटा दे देते दे साथ में मिला, मिला देते थे नरमा है उसमें भी मूँग है साथ में मिला देते थे तो थोड़ा बहुत उसमें यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए थोड़ा बहुत करते थे कि ज्यादा नहीं कि पूरी फसल हमने दलहनी ली हो और कोई सवाल हेलो ये किन्नू और बाकी जो आपने पौधे लगा रखे हैं उनकी कटिंग मतलब प्रूनिंग वगैरह कैसे करते हो या करते तो नहीं हो मेथड्स की बात हम आज नहीं कर पाएंगे ठीक है जी बात फुल कुमार मोबाइल मोबाइल नंबर बोलना सर मोबाइल नंबर का मैं बताता हूँ एक मिनट दो चीज़ें हैं एक आज किताब और पर्चा जारी होगा उसमें बहुत सारे किसानों के मोबाइल नंबर वगैरह लिखे हुए हैं दूसरी चीज यहाँ चार्ट लगे हुए हैं यहाँ किसानों के फोन नंबर मोबाइल वगैरह मिले मिलेंगे आपको मैं दो घोषणाएं और करना चाहता हूँ जो नौजवान साथी हैं जो नीचे बैठ सकते हैं कृपया कुर्सी खाली करके नीचे बैठ जाइए ताकि बुजुर्ग किसानों को पीछे बैठने का मौका मिल सके और फूल कुमार जी अब आए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सभी जिलों का प्रतिनिधित्व हो जाए पहले एक बारी और फिर आप में से कोई भी और भी उठ के आके बोल पाएंगे ऐसा नहीं कि स्टेज से जिनके नाम लिए जाएंगे वही बोलेंगे पर एक बारी सब जिलों का भागीदारी हो जाए उसके बाद फिर और लोग भी बोलेंगे